रोशन सितारे प्रेरित भारतीय वैज्ञानिक उन्नीस सौ अठारह से दो हजार एक जिन बहादुर महिलाओं को मैं जानती थी वे अब बूढ़े हो चली हैं उनमें से प्रत्येक एक वृक्ष या प्रकाश स्तम्भ जैसी थी या फिर प्रकाश स्तंभ के इर्द गिर्द मंडराती, समुद्री चील जैसी या फिर समुद्री चील के चहो और घूमती डॉल्फिन मछली जैसी जो प्रकाश स्तंभ के चक्कर काटती है जैसे मेरे विचार अपने आप ही मंडरा रहे हैं बातें सुनी नामजोशी द्वारा अनामणि को श्रद्धांजलि 1950 के दशक में जब होमी भाबा देश में आणविक ऊर्जा का ताना बाना बुन रहे थे उस समय अन्नामणी की नारीवादी संवेदनाएं सौर व पवन ऊर्जा की संभावनाएं तलाश रही थी स्वतंत्र भारत में मणि ने मौसम विज्ञान के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया अन्ना का जन्म 23 अगस्त उन्नीस को केरल स्थित पेरमेडो में हुआ उनके पिता इलायची के एक बड़े बाग के मालिक थे परिवार में पैदा होने के बावजूद वे वे थे। अन्ना को पुस्तकें पढ़ने का जबरदस्त था और बारह वर्ष के तक स्थानीय पुस्तकालय की सभी पुस्तकें पढ़ चुकी थी अपने आठवे जन्म पर उन्होंने हीरे के कुंडलों को नकारकर उन पैसों से ब्रिटानिका खरीदा पुस्तकों ने अन्ना के लिए एक नई दुनिया खोल दी और किताबों से ही उन्होंने सामाजिक न्याय का सबक सीखा 1925 में गांधी जी उनके शहर में आए, जिनका अन्ना पर गहरा प्रभाव पड़ा अपनी बहनों की तरह अन्ना ने जल्दी शादी करने की बजाय उच्च शिक्षा प्राप्त करने की ठानी सारी जिंदगी अन्ना ने खादी ही पहनी वैसे तो अन्ना का इरादा डॉक्टर बनने का था परंतु वे भौतिक विज्ञान में बहुत तेज थी इसलिए उन्होंने इसी विषय को चुना उन्होंने मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज से भौतिक विज्ञान की डिग्री प्राप्त की कॉलेज के दिनों में समाजवादी विचारों के प्रति उनका रुझान बढ़ा 1940 में उन्हें एक छात्रवृत्ति मिली जिसकी वजह से वे बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान में सीवी रामन के मार्गदर्शन में शोध कर पाई। यहां उन्होंने और मानिक की की पर शोध किया। उन्हें उनकी और अवशोषण के आंकड़ों को दर्ज करना होता था इसके लिए उन्हें फोटोग्राफिक प्लेटों को 16 से 20 घंटे तक प्रकाश में रखना पड़ता था इसके लिए उन्हें फोटोग्राफिक प्लेटों को सोलह से 20 घंटे तक प्रकाश में रखना पड़ता था इसलिए वे अक्सर प्रयोगशाला में ही सो जाती थी